स्वामी यतीश्वरानंद जी का संक्षिप्त जीवन वृत्तांत स्वामी यतीश्वरानंद जी का जन्म तत्कालीन अविभाजित बंगला और वर्तमान बांग्लादेश के पावन जिले के नंदनपुर गांव में अपने मामा के घर बुधवार 16 जनवरी अठारह नवासी को हुआ था उनका पन का नाम था सुरेश चंद्र उनकी जन्मदात्री माँ विधुमुखी देवी परम भक्तिमती और ईश्वर ईश्वरपरायणा महिला थी उनके पिता श्री चंद्र भट्टाचार्य सरल मनोवृत्ति वाले एक सदाचारी ब्राह्मण थे वे शासकीय पाठशाला में अध्यापक थे बचपन से ही सुरेश चंद्र की धार्मिक कथाओं में विशेष रुचि थी उनकी प्राथमिक शिक्षा जलपाईगुड़ी और बोगरा में हुई एंट्रेंस की परीक्षा उन्होंने रंगपुर के विद्यालय से उत्तीर्ण की महाविद्यालयीन पढ़ाई के दौरान कुछ समय उन्होंने राजशाही और कूचबिहार के कॉलेजों में अध्ययन किया और बाद में स्नातक अर्थात बीए की पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय में की उन्होंने अच्छी श्रेणी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा संस्कृत विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के कारण उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ उन्होंने रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर पढ़ाई आरंभ अवश्य की किंतु पढ़ाई में मन न लगने के कारण वे अनुत्तीर्ण रहे इसी समय वे बेलूर मठ में भगवान श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्यों के घनिष्ठ संपर्क में आए जिसके फलस्वरूप उनमें वैराग्य और संसार त्याग की भावना का उदय हुआ जैसा कि स्वाभाविक होता है माता पिता उन्हें गृहस्थ जीवन में लाना चाहते थे सन 1911 के अंत में किसी समय उन्होंने अपने माता के निकट ईश्वर लाभ के लिए रामकृष्ण संघ में प्रवेश करने के अपने दृढ़ निश्चय को स्पष्ट कर दिया और कहा कि यदि वे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहेंगे तो घर वापस लौटकर कर उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे राम खर्च के लिए माता पिता से कुछ धन लेवे सीधे बेलूर मठ पहुँचे और 22 वर्ष की उम्र में सन 1911 में उन्होंने रामकृष्ण संघ में प्रवेश किया उनकी मंत्र दीक्षा भगवान श्री रामकृष्ण के एक अंतरंग पार्षद श्रीमद स्वामी ब्रह्मानंद जी से हुई और वे ही बाद में उनके सन्यास गुरु भी हुए सन्यास आश्रम में उनकी दीक्षा मद्रास में सन उन्नीस में सम्पन्न हुई सन 1921 में वे अंग्रेजी मासिक प्रबुद्ध भारत के संपादक नियुक्त हुए दो वर्ष तक उन्होंने प्रबुद्ध भारत का संपादन कार्य किया तदुपरांत एक वर्ष के लिए वे रामकृष्ण मिशन बंबई के अध्यक्ष रहे सन 1926 से 1933 तक उन्होंने मद्रास मठ के अध्यक्ष पद का भार वहन किया सन 1926 में ही उन्हें बेलुर मठ का ट्रस्टी और रामकृष्ण मिशन की प्रसासी परिषद का सदस्य चुना गया है आत्मजिज्ञासु भक्तों के आह्वान पर उन्हें नवंबर उन्नीस में जर्मनी के राइनलैंड और बिस्बेडन स्थानों पर भेजा गया सन 1935 सौ पैंतीस के शीतकाल से लेकर उन्नीस तक उन्होंने इस क्षेत्र में कई आध्यात्मिक गतिविधियों का विस्तार एवं संचालन किया स्विट्जरलैंड के सेंट मारी में उन्होंने अध्ययन केंद्र स्थापित किया जिनेवा आदि स्थानों में भी उन्होंने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया ऐसी ही आध्यात्मिक गतिविधियों के आधार पर उन्होंने हेग पेरिस और लंदन में भी कार्य किए द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ में सन 1940 में जर्मनी छोड़कर संयुक्त राष्ट्र अमरीका चले गए वहाँ दिसंबर उन्नीस में उन्होंने फिलेडेल्फिया में वेदांत केंद्र की स्थापना की वे 1949 तक उस केंद्र के प्रमुख रहे अमेरिका से यूरोप भ्रमण करते हुए सन 1950 में वे भारत वापस लौटे सन उन्नीस में वे बेंगलोर स्थित मठ के अध्यक्ष बने उनकी विशेष आध्यात्मिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए बेलूर मठ के दृष्टिकणों ने उन्हें भक्तों और जिज्ञासुओं को मंत्र दीक्षा देने का अधिकार प्रदान किया सन उन्नीस में उन्हें रामकृष्ण मठ एवं मिशन के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया स्वामी जी का पाश्चात्य एवं भारतीय दोनों ही दर्शनों का गहन अध्ययन था वे एक प्रभावशाली वक्ता एवं कुशल लेखक भी थे उनकी कुछ पुस्तकें जैसे एडवेंचर इन रिलीजियस लाइफ यूनिवर्सल प्रेयर्स आदि काफ़ी प्रसिद्ध हैं उनके आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व उनकी पर दुःख कातरता उदार विचार मधुर व्यवहार और आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण बड़ी संख्या में लोग उनके प्रशंसक और भक्त बन गए थे अत्यधिक व्यस्तता और सतत कार्य करते रहने के कारण सन 1965 के मध्य से ही वे अस्वस्थ रहने लगे थे दिसंबर 1965 में उन्हें चिकित्सा एवं हवा बदलने के लिए बेंगलोर से बेलूर मठ लाया गया दुर्भाग्यवश उनका स्वास्थ्य गिरता ही गया मधुमेह के साथ अन्य बीमारियों के एकाएक उभर जाने के कारण 24 जनवरी 1966 को उन्हें कलकत्ता स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में भर्ती करना पड़ा अच्छे से अच्छे चिकित्सा के बावजूद डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनकी हालत बिगड़ती ही गई सत्ताईस जनवरी के प्रातः एक पर महाराज महासमाधि में लीन हो गए जीवन के अंतिम दिनों में उनको अनुभव होने लगा था कि अवसान समीप है कई बार उनको यह कहते हुए सुना गया श्री महाराज अर्थात उनके गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी ने सारी शक्ति मुझसे वापस ले ली है अब शरीर धारण का कोई प्रयोजन नहीं है उसे छोड़ना ही से है इस प्रकार त्याग वैराग्य एवं सेवा में समर्पित जीवन का श्री गुरुचरणों में विलय हो गया ओम शांति शांति शांति